विनय पत्रिका श्री रंग स्तुति देहि सतसंग निज अंग श्री रंग भव भंग कारण अंग्रीरंग करशोकहारी ये तो भवद्रिपल्लव सश्रित सदा भक्तिरत विगत मुरारी मु असुरासुनागनक्ष गजनीचर सिद्ध ये चापे अन्े संत संसर्ग तय वर्ग परम प्राप्य पद प्राप्त निष्प्राप्य गति प्रसन्नी वृत्त बलिबाण प्रहलाद मै व्याध गज गृद्ध द्विजबंधु निजधर्म त्याग साधुपद सलिल यवनादि स्वच यवना शांत निरपेक्ष निर्मं निरामे अगुण शब्द ब्रह्म ब्रह्मक्रह्मी दक्ष समद्रिग विगत अति स्वरमति पर मरती विरति चक्रपड़ी विश्वपकारहित व्यग्रचित सर्वदूत पुण्यराशी यज सर्वरिशित गच्छन्ति क्षीराब्धिवासी वेद पय सिंधु विचार मंदर महाअखिल निर्मथन कर्ता सारत संगत निश्चित वहसी श्रीकृष्ण वैदर्भरता शोकसंदेह भय हर सतमतर्ष साधु सद्युक्त विच्छेदकारी यघुनाथ सायक निषाचर चमू नृचय निर्दन पटु बेगभारी युत्र मम जन्म निजकर्म वशभ्रमत जगजो निशंकट अनेक तदक्ति सज्जन सगम सदात मे राम विश्रामक प्रबल भवजनित्रैव्याज भय सज भगती भक्त भय सज्ज मदतदर्शी सत भगवंताहि कि मतिमक दास हे रमापते मुझे सत्संग दीजिए क्योंकि वह आपकी प्राप्ति का एक प्रधान साधन है संसार के आवागमन का नाश करने वाला है और शरण में आए हुए जीवों के शोक का हरने वाला है हे मुरारी जो लोग सदा आपके चरण पल्लव के आश्रित और आपकी भक्ति में लगे रहते हैं उनका अविद्या जनित संदेह नष्ट हो जाता है दैत्य देवता नाग मनुष्य यक्ष गंधर्व पक्षी राक्षस सिद्ध तथा और भी दूसरे जितने जीव हैं वे सभी आपकी भक्ति में लगे हुए संतों के संसर्ग से अर्थ धर्म काम से परे आपके उस नित्य परम्पर को प्राप्त कर लेते हैं जो अन्य साधनों से नहीं मिल सकता परंतु केवल आपके प्रसन्न होने से ही मिलता है मृत्यासुर बली बाणासुर प्रहलाद मय व्याध अर्थात वाल्मीकि गजेंद्र गिद्ध जटायु और ब्राह्मणोचित कर्म से पतित अजामिल ब्राह्मण तथा चांडाल यवनादि भी संतों के चरणोदक से अपने सारे पापों को धोकर कल्याण पद के भागी हो गए वे साधु कैसे हैं चित्त से सारी कामनाएं निकल जाने के कारण शांत किसी भी वस्तु या स्थिति की आकांक्षा न रहने से निरपेक्ष ममता से रहित उपाधि रहित तीनों गुणों से अतीत शब्द ब्रह्म अर्थात वेद के जानने वालों में मुख्य और ब्रह्मवेत्ता हैं जिस कार्य के लिए मनुष्य देह मिला है उसे पूरा करने में कुशल समदृष्टा अपने आत्मस्वरूप को जानने वाले अपनी पराई बुद्धि अर्थात भेद बुद्धि से रहित सब कुछ अपने श्री राम का समझने वाले और हे चक्र वे संसार के भोगों से विरक्त और आप परमात्मा के अनन्य प्रेमी हैं संसार के उपकार के लिए उनका चित्त सदा व्याकुल रहता है मद और क्रोध को उन्होंने त्याग दिया है और पुण्यों की बड़ी पूंजी कमाई है ऐसे संत जहाँ रहते हैं वहाँ ब्रह्मा और शिव जी को साथ लेकर क्षीर समुद्र निवासी श्री हरि भगवान आपसे आप, आप दौड़े जाते हैं सत्संग कैसा है वेद क्षीर समुद्र है उसका भली भांति विचार ही मंदरा है समस्त मुनियों के समूह उसे मथने वाले हैं मथने पर सत्संग रूपी सार अमृत निकला यह सिद्धांत रुक्मणीपति भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं संत महात्माओं की सत्युक्ति शोक संदेह भय हर्ष अज्ञान और वासनाओं के समूह को इस प्रकार नष्ट कर डालती है जैसे श्री रघुनाथ जी के बाण राक्षसों की सेना के समुदाय को कौशल और बड़े वेग से नष्ट कर देते हैं हे राम जी अपने कर्मवश जहाँ कहीं मेरा जन्म हो जिस जिस भी मैं योनि में अनेक सत्संकट भोगता हुआ भटकूँ वहाँ ही मुझे आपकी भक्ति और संतों का संग सदा मिलता रहे हे राम बस मेरा एकमात्र यही आश्रय हो संसार जनित अर्थात भौतिक दैहिक और दैविक तीन प्रकार की प्रबल पीड़ा का नाश करने के लिए आपकी भक्ति ही एकमात्र औषधि है और अद्वैत दर्शी अर्थात चराचर में एक आपको ही देखने वाले भक्त ही वैद्य हैं। वास्तव में संत और भगवान में कभी किंचित भी अंतर नहीं है मनिल बुद्धि तुलसीदास तो यही कहता है देह अवलंब कर कमल कमला रमन दमन दुख समन संताप भारी अज्ञान राकेशन विधुन तुद गर्भ काम करूषण कारी वपुस ब्रह्माड सुप्रभंका दुर्ग रचित मन दनुजमय रूपारी विविध कौ सौ अतिरुचि मंदिर निकुण प्रमुख तयकारी कुणप अभिमान सागर भयंकर घोर विपुल अवगाह दुस्तर अपार नक्र रागादि संकुल मनोरथ सकल संग संकल्प बीचीकार मोहद मौलित ध्रात अहंकार पाकार जित काम विश्राम लोभ अति कायमस्तर महोदर दुष्ट क्रोध पापीठ विविधात देश दुर्मुख दंभर अकंपन कपट दर्प मनुजाद पानी अमित बल परम दुर्जय निषाचर निकर सहित सर्वर्ग गोजातधारी जीवभवद्रिसेवक विभीषण बसत मध्य चिंता नियम यम सकल सुरलोक लोकेशलेश वसनाथ अत्यंत भीता ज्ञान अवधेश गृह गेहनी भक्तिशुभ त्रवतर भूभार हरता भक्त संकलोक पिता वाक्य गमन किय गहन वैदे भरता कबल्य साधन अखिल भाल मरकट विपुल ज्ञान सुग्रीभकृत जलधिसे प्रबल वैराग्य दारुण प्रभंजन तनय दुष्ट सहित सहित सर्वदादात कमल हे लक्ष्मी रमन इस संसार सागर में डूबते हुए मुझको अपने कर कमल का सहारा दीजिए क्योंकि आप दुखों के दूर करने वाले और बड़े बड़े संतापों के नाश करने वाले हैं हे आप अज्ञान रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु और गर्भ तथा काम रूपी मतवाले हाथियों के मर्दन करने के लिए सिंह हैं। शरीर रूपी ब्रह्मांड में प्रवृत्ति ही लंका का किला है मन रूपी मै ने इसे बनाया है इसमें जो अनेक कोष अर्थात शरीर भी कोश में पांच कोष है अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय और आनंदमय है वे इसके अत्यंत सुंदर महल हैं सत्वगुण आदि तीनों गुण इसके सेनापति हैं देहाभिमान अत्यंत भयंकर तथा अपार दुस्तर समुद्र है जिसमें राग द्वेष और कामना आदि अनेक घड़ियाल भरे हैं और आसक्ति तथा संकल्पों की लहरें उठ रही है इस लंका में मोहरूपी रावण अहंकार रूपी उसका भाई कुंभकर्ण और शांत नृत्य करने वाला कामरूपी मेघनाथ है यहाँ लोभरूपी अतिकाय मत्सर रूपी दुष्ट महोदर क्रोधरूपी महापापी देवांतक द्वेष रूपी, रूपी दुर्मुख दम्भ रूपी खर कपटरूपी अकंपन दर्परूपी मनुजाद और मदरूपी सूलपाणी राक्षस है यह दुष्ट राज परिवार और उसके सेनापति रूपी राक्षसों का समूह अत्यंत पराक्रमी और जीतने में बड़ा कठिन है इस मोह आदि छह राक्षसों के साथ इंद्रिय रूपी राक्षसियाँ भी हैं हे नाथ आपके चरण कमलों का सेवक जीव भीषण है जो इन दुष्टों से भरे हुए वन में सर्वथा चिंताग्रस्त हुआ निवास कर रहा है यम नियम रूपी दसो और इंद्र इस रावण के अधीन होकर अत्यंत भयभीत रहते हैं इसलिए जैसे आपने महाराज दशरथ और कौशल्या के यहाँ पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया था वैसे ही हे जान की वल्लभ ज्ञान रूपी दशरथ के घर शुभ भक्ति रूपी कौशल्या के द्वारा इन मोहादि राक्षसों का नाश करने के लिए प्रकट हुइए और जैसे भक्तों का कष्ट देख पिता की आज्ञा से आप उस समय वन पधारे थे वैसे ही मेरे हृदय रूपी वन में पधारिए। मोक्ष के जो सब साधन हैं उन अनेक रीछ बंदरों के द्वारा ज्ञान रूपी सुग्रीव से संसार सागर पर पुल बांध दीजिए फिर प्रबल वैराग्य रूपी महाबलवान पवन कुमार हनुमान जी विषय रूपी वन और महलों को अग्नि के समान भस्म कर देंगे तदनंतर हे केवल ज्ञान घन हे सारे विश्व का दुख हरने वाले श्री राम जी रूपी दास के लिए मोह रूपी दुष्ट दुष्टदानों का वंश सहित नाश कर दीजिए और तुलसीदास के हृदय कमल में सदा सर्वदा छोटे भाई लक्ष्मण और श्री जानकी जी सहित निवास कीजिए